श्री रामकृष्ण भक्तमारिका स्वामी ब्रह्मानंद महाराज के निर्जन में रहकर तपस्या करने की आकांक्षा अतृप्त होकर निर्वृत्त नहीं हुई वह उनके हृदय में अंतःसलीला सलीला नदी की तरह भीतर ही भीतर प्रवाहित होती हुई अभिव्यक्ति का अवसर ढूंढने लगी अठारह ईस्वी के दिसंबर में उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की विवेकानंद ने सहचर के रूप में उनके साथ सुबोधानंद को भी भेजा वैद्यनाथ के दर्शन कर महाराज और सुबोधानंद वाराणसी धाम पहुँचे वहाँ पर पिशात मोचन मोहल्ले में प्रमदादास बाबू के एक निर्जन उद्यान भवन में रहकर छत्र से भिक्षा करते हुए वे तपस्या मग्न हुए इस प्रकार माघ मास तक वहाँ रहकर महाराज तथा सुबोधानंद एक अन्य बंगाली परिव्राजक के साथ नर्मदा तीर्थ की ओर चले नर्मदा के तट पर महाराज लगातार दिन तक बिताकर वे बंबई होते हुए द्वारकाधाम पहुंचे इस यात्रा काल में तथा सौराष्ट्र भ्रमण के समय महाराज का अपरिग्रह तथा उनके निष्प्रिया देखकर विस्मित हो जाना पड़ता है बम्बई नगर में श्री रामकृष्ण के परम भक्त काली पद घोष दाना ने उन लोगों को अपने घर ले जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु महाराज ने उसे अस्वीकार कर दिया। मुंबा देवी मंदिर से संलग्न एक निर्जन स्थान में लगभग सात आठ दिन तक रहकर वे द्वारका जाने वाले जहाज पर चढ़े यात्रा काल में उनका तेज पुंज लावण्यमय ध्यान गंभीर व्यक्तित्व देखकर एक भाटिया व्यापारी ने तीर्थ दर्शन के लिए उन्हें कुछ धन देने की इच्छा व्यक्त की पर महाराज ने उसे स्वीकार नहीं किया अंत में ने तीन टिकट के हाथ में सौंप दिए द्वारकाधाम में तीर्थ यात्रीगण पुण्यतोया गोमती के जल में स्नान किया करते हैं इसके लिए प्रत्येक यात्री से राज्य सरकार कर के रूप में दो रुपये दिए करती थी। अकिंचन स्वामी ब्रह्मानंद आदि से मांगने पर भी निराश होकर लौटने लगे। यदि एक व्यवसायी उन्हें आवश्यक धन देने को प्रस्तुत हो गए, पर महाराज ने उन्हें मना करते हुए कहा गोमती नदी में स्नान करने की अपेक्षा तीर्थराज समुद्र में स्नान करना अधिक पुण्यप्रद है वृथा धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं हम लोग बेट पूरी संगम पर समुद्र स्नान करेंगे सेठ जी ब्रह्मानंद महाराज की सार गर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए उन्होंने उन सबको अपने घर ले जाकर तीन दिन तक उनकी सेवा की तथा सभी को भगवत गीता की एक एक प्रति भेंट की उन्होंने उन लोगों की तीर्थ यात्रा में सुविधा की दृष्टि से विभिन्न स्थानों के लिए पत्र भी देने की इच्छा व्यक्त की परंतु महाराज ने उसे अस्वीकार करते हुए इतना ही कहा मुझे किसी भी वस्तु का अभाव या आवश्यकता नहीं है साधु सन्यासी के ईश्वर ही एकमात्र आश्रय एवं भरोसा है तत्पश्चात सेठ जी ने धन देने का प्रस्ताव रखा पर उसे भी अस्वीकार करके पैदल साथ कोस चलकर ब्रह्मानंद साथियों के साथ बेट द्वारिका पहुंचे फिर स्नान तथा मंदिर आदि में दर्शन करने के पश्चात उन्होंने सुबोधानंद को भिक्षार्थ धर्मशाला में भेजा धर्मशाला के अध्यक्ष भिक्षा में देने के लिए बादाम रखा करते थे भिक्षा में प्राप्त कुछ शेर बादाम लेकर सुबोधानंद महाराज के सम्मुख खड़े हुए बादाम का परिमाण देखकर महाराज ने पूछा इतने बादाम किसने दिए धर्मशाला के अध्यक्ष ने महाराज बोले हमारे लिए दो छठाख कर कर शेष लौटा आओ। दोनों ओर ओर ओर से से संकट में पड़े। एक सन्यासी ब्रह्मानंद संचय नहीं कर सकते और दूसरी और साधु सेवक अध्यक्ष वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। अंत में महाराज की व्यवस्था के अनुसार दो छठाक बादाम रखकर शेष निर्धनों में बांट दिया गया बेट द्वारका से विक्रमशाह सुदामापुरी और जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर मंदिर आदि का दर्शन करने के पश्चात गुजरात के मध्य भाग से होकर अहमदाबाद पहुंचे और फिर राजपुताना के तीर्थों के दर्शनार्थ सर्वप्रथम पर के परिवराजक को निमोनिया हो जाने के कारण उन्हें अजमेर अस्पताल में भर्ती करा के कुछ दिन बाद फरवरी अठारह सौ ईस्वी के प्रारंभ में ब्रह्मानंद तथा सुबोधानंद ने वृंदावन की यात्रा की